साथियों किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं भंवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं एक कार था हमने इस पुस्तक के कुछ चुनिंदा अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनवाई अब तक आप इस श्रृंखला की नौ कड़ियां सुन चुके हैं आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की दसवीं और आखिरी कड़ी जिसका शीर्षक है फांसी की आहटे जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन किया है नवारण प्रकाशन गाजियाबाद में और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप आपसे किताब मंगवा सकते हैं पुस्तक में कही गई बातों तथ्यों और आंकड़ो की सटीकता और सत्यता की पुष्टि सहकार रेडियो नहीं करता तो सुनिए इस पुस्तक की दसवीं और आखिरी कड़ी फांसीवाद की आहटे मार्च 2005 से पाँच भीलवाड़ा जिला सांप्रदायिकता की आग में बुरी तरह झुलसने लगा था इससे पहले और गुजरात के बाद पूरे प्रदेश में त्रिशूल दीक्षाओं के जरिए विषाक्त वातावरण निर्मित कर दिया गया था जगह जगह पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान और शिक्षण संस्थान निशाना बनाए जा रहे थे कोटा में इमानुअल मिशन को हकीकत नामक एक किताब की आड़ लेकर पूरी तरह ऐसी निस्तनाबूत करने की शुरुआत हो चुकी थी राज्य के अन्य हिस्सों में भी अल्पसंख्यक संस्थाएं हमलों की शिकार हुई प्रदेश भर में तनाव बढ़ता ही जा रहा था एक मार्च 2005 को मेरे घर से मात्र सात किलोमीटर दूर स्थित करजालिया गांव के निवासी रामगोपाल शर्मा के सोलह वर्षीय पुत्र सत्यनारायण शर्मा की उसी गांव के बिल्कीस और फारूक नामक मुस्लिम युवकों ने निर्मता पूर्वक हत्या कर दी सत्यनारायण आर के आदर्श विद्या मंदिर में नवी कक्षा का विद्यार्थी तथा संघ की स्थानीय शाखा का मुख्य शिक्षक भी था इस हत्या से जनमानस आक्रोशित हो गया हजारों लोग सड़कों पर उतार दिए गए और अल्पसंख्यक मुस्लिमों को जमकर निशाना बनाया जाने लगा संघ परिवार के विभिन्न घटकों के नेतागण हिंसक प्रदर्शनों की बागडोर थामे हुए थे उस वक्त राज्य के गृह मंत्रालय में संघ के स्वयं सेवक कटारिया बतौर गृह मंत्री विराज हुए थे हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगे इलाके के अधिकांश मुसलमान घर छोड़कर भाग गए मस्जिदें और दरगाहें हमलों के शिकार होने लगी गाँव में रहने वाले इक्का दुक्का मुस्लिम मारे पीटे जा रहे थे तथा गांवों से निकाले जा रहे थे जिले में कहीं पर भी अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था संदर्भ पीयूसीएल भीलवाड़ा की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मकतूल सत्यनारायण वर्मा के पिताजी राम गोपाल जी ऐसी मेरा परिचय आर में सक्रियता के दौरान से ही था और मैं व्यक्तिगत रूप से सत्यनारायण को भी जानता था मुझे उसकी ऐसी क्रूर हत्या से गहरा दुख पहुंचा हालांकि मैं संघ परिवार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए था लेकिन मैंने सत्यनारायण शर्मा के कत्ल की कड़े शब्दों में निंदा की और साथ ही इस घटना को मुद्दा बनाकर की जा रही प्रतिहिंसा की भी कठोर शब्दों में निंदा की जिले भर में भयंकर तनाव का माहौल बना हुआ ही था कि 11 मार्च 2005 को भीलवाड़ा शहर के दो समूहों के बीच हिंसक भिड़ंत हो गई। दोनों अपराध की दुनिया ऐसी वाबस्ता थे कुछ मुस्लिम युवाओं द्वारा हिंदू युवाओं पर की गई गोलीबारी में एक दलित युवा राजू बैरवा की जान चली गई। मारा गया दलित युवक बजरंग दल का प्रखंड संयोजक निकला हालांकि ये शुद्ध रूप ऐसी निजी दुश्मनी का मामला ही था जो किसी गैंगवार की तरह हुआ था लेकिन माहौल ही ऐसा था कि शीघ्र ही इस घटना ने भी सांप्रदायिक रंग ले लिया बजरंगी हिंदुओं द्वारा फैलाई गई प्रतिहिंसा ने संपूर्ण जिले को ही अस्त व्यस्त कर दिया इस घटना की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि मिशन स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र किशन पूर्विया अपने ही खेत पर फांसी के फंदे से लटकते हुए मिला इसे भी हत्या मानते हुए ये अफवाह फैलाई गयी की ये भी किसी न किसी मुसलमान की ही करतूत है तकरीबन तीन हिंदू सड़कों पर उतर आए और घंटों तक तांडव किया गया रोज रोज हो रही सांप्रदायिक हरकतों से तंग आकर पुलिस अधीक्षक अशोक राठौड़ ने दंगाइयों के प्रति सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया इससे हिंदुत्ववादी ताकतों ने उन्हें टारगेट पर ले लिया वैसे भी अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले इस अधिकारी को यहाँ के संघ और समर्ण हिंदू लॉबी बचा नहीं पा रही थी ऊपर ऐसी अब मनमानी नहीं करने देने ऐसी और भी खफा हो गए जिले भर में पुलिस मुस्लिम और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग आपस में ही टकरा रहे थे हर दिन झड़पें होना तो आम बात ही थी 8 अप्रैल 2005 को मांडल कस्बे की मुहर्रम की मस्जिद के दरवाजे पर भगवा झंडी टंगी हुई मिली आक्रोशित मुस्लिम समुदाय ने एक मौन जुलूस निकालकर अपना गुस्सा प्रकट किया इसी शाम को फागोत्सव के तहत चार भुजानाथ की शोभा निकाली गयी जिसमे चार भुजा की मूर्ति को एक बेवाड़ में सजा पूरे कस्बे में यात्रा निकाली जा रही थी कि लखारों के चौक में पहुंचते ही दंगा शुरू हो गया जिसमें एक हिंदू युवक कन्हैयालाल वैष्णव की पुलिस की गोली से अकाल मौत हो गई जमकर उपद्रव हुआ आसपास के गांवों से नियोजित तरीके से इकट्ठी की गई भारी भीड़ ने अल्पसंख्यकों की दुकानें लूटी और फिर उसमें आग लगा दी ग्यारह दुकानें दो मकान जला दिए गए दो मजारे तोड़ दी गयी तथा एक मस्जिद को नुकसान पहुँचाया गया पुलिस आरोप भी हमला किया गया अंततः लाठीचार्ज और गोलीबारी करनी पड़ी जिसमें कई लोग घायल हुए और कन्हैया दास की मौत हो गई। अफवाह यह फैला दी गई कि पुजारी कन्हैया दास को मंदिर में पूजा करते वक्त मुसलमानों ने गोली मार दी इस झूठ ने आग में घी का काम किया पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया जगह जगह आरोप अल्पसंख्यकों पर हमले और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आग लगाने का काम चल पड़ा मंडल में हुए उपद्रव के बाद थाने में बैठकर हिंदूवादी संगठनों के नेताओं और कमल कांग्रेसियों की निशानदेही पर पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में छापा मारा तकरीबन 25 लोगों को रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान बेहद बेरहमी से मारपीट करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस कस्टडी में उन्हें पाकिस्तानी कुत्ते कहकर चुढ़ाया गया और इतना पीटा गया की दो लोगों की हड्डियाँ टूट गयी तथा एक के कान का पर्दा फट गया किसी के दाढ़ी नोची गई तो किसी को पानी मांगने पर पीने के लिए पेशाब ऑफर किया गया इस गैर कानूनी तलाशी अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं के साथ अभद्रता भी की इस तरह मंडल के अल्पसंख्यकों को शारीरिक सामाजिक और आर्थिक रूप से बिल्कुल ही तोड़ दिया गया मंडल का हादसा अभी ताजा ही था कि करेड़ा कस्बे में अलग अलग पांच मंदिरों में सात लिखी हरी झंडियां और मृत पशुओं की हड्डियां पाई गईं हिंदू समुदाय इससे उबल पड़ा लगातार बहत्तर घंटे तक करेड़ा के बाजार बंद रहे संघ समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के धर्म स्थलों को अपवित्र करने की पूरी जिम्मेदारी करेड़ा में उस वक्त मौजूद सूफी संत सैलानी सरकार आरोप डालते हुए उनकी खानका को पार्क एजेंटो की शरण स्थली तस्करों और हथियारों का अड्डा बताते हुए उन्हें वहां से हटाने की मांग रखती। संदर्भ पी सी भीड़वाड़ा द्वारा जारी तथ्यान्वेषी रिपोर्ट ये भी धमकी दी गई कि अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो भी खुद ही इस सूफी खानकाह को आग के हवाले करके वहां गुजरात दोहरा देगी कई दिनों तक करड़ा कस्बा तनाव की चपेट में रहा प्रशासन ने सरकार सैलानी के साधना स्थल की अपने तरीके ऐसी गहन जाँच की और वहाँ कुछ भी नहीं पाकर मुतमयन हुए दूसरी तरफ मंदिरों को अपवित्र करने जैसे घृणित कृत्य का मुख्य सघना करेड़ा का ही निवासी शिवसेना नेता रामरतन झंवर उस उर्फ सिंटिया निकला इस नफरत फैलाने वाली कार्यवाही के पीछे उसका मकसद अपने एक आत्मीय जन की मौत के रहस्य की ओर मीडिया तथा प्रशासन का ध्यान खींचना रहा सारा षडयंत्र उजागर होने के बाद लोग शिवसेना के इस हिंदू नेता की इस हरकत ऐसी स्तब्ध थे मगर अपनी मुस्लिम विरोधी मानसिकता आरोप उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं थी उन दिनों भीलवाड़ा जिले में मंदिरों में मूर्तियां खंडित होना मस्जिदों पर रंग छड़कना, जैसी कार्यवाही आम थी हर जगह कट्टरपंथी ताकतें अपनी साजिशें कर रही थी माहौल ऐसा बना दिया गया था कि किसी भी मुसलमान के साथ खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था इस अन्याय और दमन को देख मेरा मन विचलित हो उठा मैंने इसकी खुलकर मुखालफत करने का फैसला किया मैं संघ परिवार और उसके अनुसंगिक संगठनों की भूमिका को उजागर करना चाहता था मैंने पी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत करके एक तथ्यात्मक रिपोर्ट लिखी जो फासीवाद की आहटेन नाम से प्रकाशित हुई बस ये छोटी सी किताब क्या प्रकाशित हुई हंगामा मच गया तो श्रोताओं सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे भंवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं एक था कि कारी और अंतिम कड़ी हमने आपको इस पुस्तक के कुछ चुनिंदा अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई अगर आप ये पुस्तक पूरी पढ़ना चाहें तो नवारुण प्रकाशन गाजियाबाद ऐसी संपर्क कर सकते है जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है शीघ्र ही ऐसे ही किसी नई पुस्तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी पवन को नमस्कार किताबें करती हैं बातें आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य